गीता तत्व चिंतन पंडिता समदर्शिना दो इस अज्ञान का नाश ज्ञान से यहाँ बतला रहे हैं कि उस परम सत्य आत्मा या ईश्वर या ब्रह्म को जानने के लिए किसी नए ज्ञान की सृष्टि नहीं करनी पड़ती वह ज्ञान तो हमारे भीतर सदैव से है केवल अभी छिपा हुआ है अज्ञान का आवरण उस पर पड़ा हुआ है जैसे मेघ का आवरण सूर्य पर पड़ने से सूर्य दिखाई नहीं देता और दिशाएं अंधकार से भर जाती हैं वैसे ही अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य को लाना नहीं पड़ता केवल मेघ को ही दूर करना पड़ता है उसी प्रकार अज्ञान के दूर होते ही वह ज्ञान परम सत्य रूप सूर्य को प्रकाशित कर देता है ऋग्वेद कहता है तद विष्णु परम पदम सदा पश्य सूर्य दिव्य चक्षुराततम ज्ञानी सर्वव्यापक परमेश्वर के उस परम पद को सदैव इस प्रकार देखते हैं जैसे खुली आँखों से आकाश में सूर्य दिखाई देता है तद्बुद्ध तदात्मान तन निष्ठा तत्परायण ग्छन तुनरावृतिम उस परमात्म तत्व से जिनकी बुद्धि तदाकार हो गई है जिनका मन भी तदाकार हो गया है और जिनकी निष्ठा उस तत्व में हो गई है ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पापमल से मुक्त किए जाकर अर्थात पापरहित होकर आवागमन से मुक्ति रूप अपनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं 240 सिद्ध के लक्षण यहाँ और आगे के श्लोकों में ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुआ सिद्ध पुरुषों के लक्षण बताए जा रहे हैं जिनके अंतकरण का अज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है तथा जिनके लिए उनका वह ज्ञान परम तत्व को प्रकाशित कर देता है उनकी बुद्धि मन और निष्ठा एकमात्र परमात्म तत्व में ही ही लगी रहती है तद्बुद्ध्या का तात्पर्य है बुद्धि का परमात्म तत्व से तद्रूप होकर रहना बुद्धि में यह दृढ़ रूप से निश्चय हो जाना कि सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है इसी प्रकार जब मन के सारे संकल्प विकल्प परमात्म तत्व को ही लेकर होते हैं मन में उठने वाली हर वृत्ति परमात्म रूप ही मालूम पड़ती है तो ऐसी स्थिति को तदात्मन शब्द द्वारा सूचित किया जाता है मन और बुद्धि के उस परम तत्व से तद्रूप हो जाने पर साधक की अहम वृत्ति उसी में निश्चित हो जाती है अर्थात वह परमात्म तत्व ही उसके अहम का आधार बन जाता है यह प्रस्तुत श्लोक में तनिष्ठा कर व्यक्त हुआ है इस प्रकार जब मन बुद्धि और अहंकार उस तत्व से तत्व से तद्रूप हो जाते हैं तो चित्त पूरी तरह से परमात्म परायण हो जाता है यह स्थिति तत्परायणा शब्द से ध्वनित हुई है साधक का समूचा अंतकरण ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार की समस्त वृत्तियों के साथ परमात्मा में अभिन्न रूप से स्थित हो जाता है यही कलमस से पाप से रहित होने की अवस्था है अंतकरण में जब तक मल रहता है तब तक वह परमात्मा में पूर्ण रूपेण स्थित नहीं रह सकता पर जब निरंतर विचार विवेक और ध्यानाभ्यास के धूल कर ध्यानाभ्यास से धूल कर, मलरहित हो जाता है तो साधक को सिद्ध बनाकर उसे परम पद की प्राप्ति करा देता है यह अपुनरावृत्ति की अवस्था है जब व्यक्ति का जन्म मृत्यु का चक्कर काट जाता है शंकराचार्य ज्ञान निर्धुत कलमशाह पर भाष्य करते हुए लिखते हैं यथोक्तेन ज्ञानन निर्धिता कलमश पापादि संसार कारण दोषो यशा यथोक्त ज्ञान के द्वारा संसार के कारण रूप पापादि दोष जिनके नष्ट हो चुके हैं ऐसे ज्ञानीजन समदर्शी बन जाते हैं यह बतलाते हुए कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण विहस्ति शुने चपा के च पंडिता समदर्शिना वे ज्ञानीजन विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में गाय में हाथी में तथा कुत्ते और चांडाल में भी समभाव रखने वाले ही होते हैं 241 ज्ञान की महिमा सर्वत्र समदर्शन यहाँ पर उस ज्ञान की महिमा गाई जा रही है जिसके अंतकरण में ज्ञान के द्वारा अज्ञान का पर्दा हटने पर उस परम तत्व को प्रकाश हो जाता है उस परम तत्व का प्रकाश हो जाता है वह सर्वत्र सम देखता है चाहे ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति हो चाहे नीचे से नीचा ज्ञानी पुरुष के पास जातिगत श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व का भेद नहीं रहता सामान्यतः अपने आहार विहार और अपेक्षा चारित्रिक गुणों की अधिकता के लिए पूर्व काल में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता था तथा संस्कारहीन जीवन बिताने के लिए कुत्ते के मांस का भक्षण करने वाले चांडाल को निकृष्ट अब ऐसा ब्राह्मण यदि विद्या से भी युक्त हो तो उसकी श्रेष्ठता बढ़ गई फिर वही यदि विनय से भी संयुक्त हो तब तो वह सबसे श्रेष्ठ हो गया पशुओं में गाय को सात्विक माना जाता है तथा हाथी और कुत्ते को राजसिक और तामसिक माना गया है यह सब कहने का उद्देश्य मात्र यह है कि ज्ञानी जाति और गुणों के कारण भेद न देखता हुआ सब में उसी परमात्मरूप परम तत्व को अनुशूद देखता है श्री रामकृष्ण जब ज्ञान के इस अवस्था को प्राप्त होते हैं तब वे भिखारियों की जूठी पत्तल से कुत्ते के साथ भोजन करने में संकोच का अनुभव नहीं करते क्योंकि वे अपने में भिखारी और कुत्ता सब में उसी आत्मा के दर्शन करते हैं